सांकर भाष्यार्थ अध्याय त्रयोदश पूर्व शुशीभूत प्राण छांदोग्योपनिषद शांक्याध्यानदश हृदर्गत पूर्वशुषीभूत प्राणक्योपासना हृदय से पंचदे सुषय सोशाशुषि स प्राणस्तक्षु स आदित्य दे तेजो नाद्य विद्युपाशित तेजस्व्यों भवती ये वेद उस इस प्रसिद्ध हृदय के पांच देवसुषि है इसका जो पूर्व दिशावर्ती सुशी छिद्र है वह प्राण है वह चक्षु है वह आदित्य है वही यह तेज और अनाद्य है इस प्रकार उपासना करे जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार उनकी उपासना करता है वह तेजस्वी और अन्य का भोक्ता होता है तस् वा इदीना गायत्राख्य ब्रह्मण उपासनांगरपाला गुण विधा आरभते यहाोक द्वारा राज्य उपासन वशीकृत राज्यर्थ तथे हाँ इस तस्य हवा इत्यादि खंड द्वारा गायत्री ब्रह्म की उपासना के के अंग रूप से द्वार गुनों का विधान करने के लिए यह उत्तर ग्रंथ आरंभ किया जाता है क्योंकि जिस प्रकार लोक में राजा के द्वार उपासना से भेट आदि देकर अपने अधीन कर लिए जाने पर राजा से भेंट करने में उपयोगी होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी इन उपासनांगो का उपयोग होता है तसेति प्रकृत से हृदय सेतर पंच पंच संख्या का देवा शुशो दुश्यो शुषय स्वर्गलोक प्राप्तिद्वारिद्राणी देव प्राणादी अच्छा नित्यतो अक्षमणा नि दुशय तस्वर्गलोकन से पूर्वामुख्य प्रागत द्वार स प्राण तस्थान द्वारण तस्य सागनीती उस प्रकृत हृदय के एक जिसका अव्यवहित पूर्व में ही वर्णन किया गया है पांच पांच संख्या वाले देवसूषि देवताओं के सुसी अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति के द्वार हैं वे प्राण और आदित्य आदि देवताओं से सुरक्षित हैं इसलिए देवसूची कहलाते हैं स्वर्गलोक के भवन रूप उस इस हृदय का जो प्रांगसुषि है पूर्वाभिमुख हृदय का जो पूर्व दिशावर्ती छिद्र यानी द्वार है वह प्राण है जो उस हृदय में ही स्थित है और उसी के द्वारा संचार करता है वह वा वायु विशेष प्राक अन्य व्युत्पत्ति के अनुसार प्राण कहलाता है तेनैव संबद्ध अव्यतिरिक्त तक्षु तथैव स आदित्य आदित्यो हव बाह्य प्राण हैेक्षुप्रतिष्ठाक्रमेण एदे यदि स्थित स आदि कस्म प्रतिषत चक्षुषी इदी वाजसने के प्राणवायुदेव एक चक्षुरादित्य महाश्रेण सर्व चाणा स्वाहेतीहुत हवेतर्पयती उस प्राण ही से संबद्ध और अभिन्न है। इसी प्रकार वह आदित्य भी है जैसा कि आदित्य निश्चय ही बाह्य प्राण है इस श्रुति से प्रमाणित होता है वह चक्षु और रूप के प्रतिष्ठा क्रम से हृदय में स्थित है वह आदित्य का किसमें स्थित है चक्षु में इत्यादि वाजस्ने वाजस्ने श्रुति में कहा है प्राण वायु रूप एक ही देवता एक ही आश्रय में स्थित होने के कारण चक्षु और आदित्य नाम से कहे जाते हैं स्वाहा ऐसा कहकर दिया हुआ चक्षुरादि संपूर्ण इंद्रियों की तृप्ति करता है ऐसा आगे कहेंगे भी तम सर्वोक द्वारा ब्रह्म स्वर्गलोक प्रतिपिशु तेज चैतरादीत्य स्वरूपेण्नाद्यच्च सवितुस्तेजोन्नाभ्या गुणाभ्याम रहितो गुणाभ्यासिततस्तेज व्यसन्ना चा चाव विेद तस्तद गुणफल उपास वशी द्वारपर्गलोक प्राप्तिहेतुर्भवती मुख्यम चल वह यह प्राणक यख्य ब्रह्म है अतः स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाला पुरुष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 हृदयांतर्गत दक्षिण सुचीभूत की उपासना अथ यो दक्षिण शुचि चंद्रमा तदेत यशे तीवान्य सवी भवती ये वेद तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है वह श्रोत्र है वह चंद्रमा है और वही यह श्री एवं यश है इस प्रकार उसकी उपासना करें, जो ऐसा जानता है वह श्रीमान और यशस्वी होता है अथ योजि सुशिष्त तथो वायु विशेष विर्यवत्कर्मा कुरगृ्य व वा पानो नाना वाणीतीसबंध में च तत्त्रियम तथा स चंद्रमा स्रोत्रेण इति दिशा चंद्रमा चेतीवत तथा जिसका जो दक्षिण छिद्र है उसमें स्थित जो वायु विशेष है वह वीरमान कर्म करता हुआ गमन करता है या प्राण और अपान से विरोध करके अथवा नाना प्रकार से गमन करता है इस कारण ज्ञान कहलाता है उससे संबंध जो स्रोत्र है इंद्रिय है तथा उसी से संबद्ध वह चंद्रमा है जैसा कि विराट के द्वारा दिशा और चंद्रमा रचे गए हैं इस श्रुति से सिद्ध होता है पूर्व चक्षु और आदित्य के समान यह भी एक ही आश्रय वाले हैं तदेत विभूति चंद्रमसोर ज्ञान हेतुत्व अतस्ताभ्या यशः ज्ञानान्नवत यश ख्यातिर्भवती यथोहेतुवाद्यशस्त असस्ताभ्याभ्यासते सनम वह यन संज्ञक ब्रह्मश्री यानी विभूति है।, है श्रोत्र और चंद्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्य के हेतु हैं इसलिए उनके द्वारा ज्ञान का श्रुत्व तो माना गया है ज्ञानवान और अन्नवान का यश अर्थात प्रसिद्धि होती है अतः यश का हेतु होने से उसकी यश स्वरूपता है अतः उन दो गुणों से युक्त उसकी उपासना करे इत्यादि शेष अर्थ पूर्वत है हृदयांतर्गत पश्चिम सुशी भूत अपान की उपासना जोशा प्रत्यंग जोश्रत्यंग सुन साक्ष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 अथ युशि पश्चिमस्थो वायुवशेष स मुद्रपुरीपनयनधो नधो साक् सा तथा वाक तदेत ब्रह्मवर्चस वृत्तस्ध्याय तेजो ब्रह्मवर्चसम अग्निंबंधा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 समस्टि अपान से संबद्ध है वह यह ब्रह्म तेज है सदाचार और स्वाध्याय के कारण होने वाले तेज का नाम ब्रह्म ब्रह्मवर्चस्व है क्योंकि सदाचार और स्वाध्याय अग्नि से संबद्ध है अन्न निगलने में हेतु होने के कारण अपान का अन्न भोक्तृत्व स्वीकृत किया गया है शेष अर्थ पूर्वत है हृदयांतर्गत उत्तर शुषिभूत समान की उपासना अथा दंगा अथ योदंग सुषिहित सन्म सपर्जन्य तदेतर्ति ज्युष्टिश्चेुपासी कर्तमान्युष्टिमान भवती ये वेद तथा इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वह समान है वह मन है वह मेघ है और वही यह कृति और ज्युष्टि देह का लावण्य है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो इस प्रकार जानता है वह और कीतिमाष्टिमान होता है अथ योजद समानः सुचितायुविशेषितीते समयतीसम तब्धम मनोनकरण परजन्यो वृष्टात्मको देवः पर्जन्य इति मनसा सृष्टा इति तथा इसका जो उदंग सूची उत्तरवर्ती छिद है उसमें स्थित हुआ जो वायु विशेष है वह खाए पिए अन्न जल को समान रूप से संपूर्ण शरीर में ले जाता है इसलिए समान है उसी से संबंध रखने वाला मन अंतकरण और वह पर्जन्य यानी रूप देव है, तो क्योंकि विराट पुरुष के मन से अप और वरुण रचे गए हैं इस श्रुति के अनुसार अप जल मेघहीन से होने वाले हैं तदेत कीर्तिश्च मनसो ज्ञान से कृतिहेतुवाद आत्मा पर विश्रुतत्व की यशस्वकरण संवेद्यम विस्रुतत्व व्यष्टि काहग गतम दावण्यम किर्ति संभवाद किर्ति स्येति समान तथा कृति समान समान नामक ब्रह्म ही है क्योंकि मन यानी ज्ञान ही संभवात का हेतु है अपने पीछे जो विख्यात होती है उसे कीर्ति कहते हैं जो ख्याति अपने इंद्रियों से गृहित की जा सकती है उसे यश कहते हैं कांति यानी देहगत सुंदरता को कहते हैं उससे भी कीर्ति की उत्पत्ति होती है अतः वह भी कृति ही है शेष अर्थ पूर्वत है हृदयागत उड़ान की उपासना अथ यो सु उदान स वाजु स सा आकाशस्तरे महसेतुपासी तौजस्वी तो महस्वान्भव वेद तथा इसका जो ऊर्धि है वह उड़ान है वह वा वायु है वह वा आकाश है और वही यह ओज और महा है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी बलवान और महस्वान तेजस्वी होता है अथ जो शोर्धि स उदान आलाधार भ्योर्धक्रमणाद दुत्कर्षा च कर्म कुरति स वायुस्तदाधार तदेत वायशोर् रोजो हेतु बल महत्वाच्च महति समान मनता तथा उसका जो ऊर्धेद्र है वह उदान है पैर के तलवे से लेकर ऊपर की ओर उत्क्रमण करने के कारण और उत्कर्ष के लिए कर्म करता हुआ चेष्टा करता है इसलिए वह उड़ान है वही वायु और उसका आधारभूत आकाश भी है वायु और आकाश ओज के हेतु है अतः उड़ान उदान संज्ञान ओज बल है और महत्ता के कारण मह भी है शेष अर्थ पूर्वत है ऊपर युक्त प्राणादि द्वारपालों की उपासना का फल तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग लोकसा स एताल पंच ब्रह्मपुर स्वर्ग लोकसावद वीरो जायते प्रतिप्यते स्वर्ग लोकताल पंच ब्रह्मपुर स्वर्ग से लोकसा वेद वेद पांच ब्रह्मपुरर्गलोक्यवा वह जो कोई भी स्वर्गलोक के द्वार पर द्वारपाल इन पाँच ब्रह्मपुरुषों को जानता है उसके कुल में वीर उत्पन्न होता है जो इस प्रकार स्वर्गलोक के द्वारपाल इन पांच पुरुषों को जानता है व स्वर्गलोक को प्राप्त होता है देवा एते यथोक्ता पंच सुशी संबंधात पञ्च ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारपा, ही बनह, प्राणे र्ग से हादस्य लोकस्थाप्वारपालात चक्षु श्रोत्रवां प्राण प्रवृत्तर्ब्रह्मणो हादस्य प्राप्तिद्वार निरुद्धा प्रत्यक्षमेतक्यषयासंगात प्रूढ़वान्न हाद ब्रह्मणि मन ठति तस्मा सत्यमुक्तमेते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः पंच ब्रह्म पुरुषाह द्वारपाई वे ही ये जैसे कि ऊपर बताए गए हैं पांच सुष्यों के संबंध के कारण हृदयस्थ ब्रह्म के पांच पुरुष हैं अर्थात द्वारस्थ राजपुरुषों के समान हृदयस्थ स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं चक्षु श्रोत्र वाक मन और प्राणों के द्वारा बाहर की ओर प्रवृत्त हुए इन्हीं के द्वारा हृदयस्थित ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार रुके हुए हैं यह बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता के कारण बाह्य विषयों के आसक्ति रूप अन्य व्याप्त रहने के कारण मन हृदयस्थित ब्रह्म में स्थित नहीं होता अतः यह ठीक ही कहा है कि ये पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोक के द्वार पाल है अतः स यह एता देव यथोक्त गुण वेदा स्वर्ग लोकसभा द्वार वेद उपास्त उपासनया वशी स राजद्वारपालासन वशीकृत तैर निवाता प्रतिप्यते इव राज ब्रह्म अतए जो कोई इन उपर्युक्तगुण गुणविशिष्ट स्वर्गलोक के द्वारपालों को इस प्रकार जानता है उपासना करता है अर्थात उपासना द्वारा अपने अधीन करता है वह राजा के द्वारपालों के समान इन्हें उपासना द्वारा वशीभूत कर इनसे विपरीत न होता हुआ राजा को प्राप्त होने के समान स्वर्गलोक यानी यदि ब्रह्म को प्राप्त होता है किं चास्कुले वीर पुत्रो जायते वीर पुरुष वीरपुरना तरण ब्रह्मोपासन प्रवृत्ति हेतुत्व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 इसलिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति ही इसका एकमात्र फल है अथ यद विद्वांस्व लोक वीरपुरनातिपद्योक्तमिपादमृत दिव्य तदिद्लिंग चक्षुश्रोत्रेन्द्रियोचरमादयत यथादिधूम्रादिंग तथावेदय प्रतीति अनन्यत्वेन च निश्चय इति तथा वह वीर पुरुष का शेवन करने से जिस स्वर्ग लोग को प्राप्त होता है और जिस स्वर्ग का इसका तीन पादरूप अमृत दिवलोक में है इस प्रकार वर्णन किया गया है उसी को अब अनुमापक लिंग द्वारा चक्षु और श्रोतेंद्रीय का विषय बनाना है जिस प्रकार की धूमादिंग से अग्नि आदि की प्रतीति कराई जाती है ऐसा होने पर ही उपरयुक्त पदार्थ के विषय में यह ऐसा ही है ऐसे प्रतीत ऐसी कहती है मुख्य ब्रह्म की उपासना अथ यदतः परो दिवो ज्योति दिप्यते विस्वत पृष्ठेश सर्वतः पृष्ठे स्वन उत्तम सोत्तमे सो लोके स्विधम भाव तद्यधिदम अस्मन्नत पुरुषे ज्योति तथा इस दुलोक से परे जो परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर जानी सबके ऊपर जिनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुष के भीतर ज्योति है यदूष्मा दिव दिवोकात पर लिंग्य व्यत्ययेन ज्योतिर्दीप्यते स्वयं प्रभम सदा प्रकाशवादीप्यत इव दीप्यतुच्य दिप्तेर संभवात् इस दिव्य अर्थात द्युलोक से परे यहाँ पर पुल्लिंग पद को नपुंसक लिंग में बदलकर परम समझना चाहिए जो ज्योति दीप्त है नित्य प्रकाशमान होने से वह ज्योति स्वयं प्रकाश है अथवा दिप्यते इस पद से वह मानव दीप्त होती है इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि अग्नि आदि के समान उसमें प्रज्वलित होना रूप दीप्त की कोई संभावना नहीं है विश्व सर्वतः व्याख्या पृष्ठे संसारादुपरी संसार एव सर्वः असंसारिना सर्व असंसारेणेद्वाच्चुमेशु तत्पुषसमस आह उत्तम लोके सत्यलोकाद हिण्यगर्भादी कार्यूप परस्य स्वर सियासन्नवाद उच्यते उत्तमेशु लोके स्वीती विश्वतः पृष्ठेशु इसी की व्याख्या सर्वतः पृष्ठेशु ये पद है अर्थात संसार से ऊपर क्योंकि संसार ही सब है असंसारी ब्रह्म तो एक और भेद रहित है अनुत्तमेशु इस पद में जो उत्तम न हो ऐसा अर्थ करके होने वाली तत्पुरुष समाज की शंका को निवृत्त करने के लिए उत्तमेशु ऐसा कहा है सत्यलोकादि में कार्यो ब्रह्म समीप रहता है इसलिए उनके विषय में उत्तम लोकेशु ऐसा कहा गया है अस्मिन् इदेदमे यद्यस्ेन्तरमध्ये ज्योतिषक्षुश्रोत्रग्राह्य लिंगे नोष्णिना शब्देन चावम्यते यद त्वचा स्पर्श रूपेण गृह्यक्षुष्व दृढ़ प्रतीतिकरवात्व अविनाभूतवाच्च रूपस्पर्शो है वह निश्चय यही है जो कि यह इस पुरुष के भीतर ज्योति है जो क्रमशः चक्षु और स्रोत्र से ग्रहण किए जाने योग्य उष्णता और शब्द रूप लिंग से जानी जाती है त्वचा द्वारा स्पर्श रूप से जिसका ग्रहण किया जाता है उस वस्तु का मानो चक्षु से ही ग्रहण होता है क्योंकि त्वचा तो केवल उसकी दृढ़ प्रतीत कराने वाली है तथा रूप और स्पर्श ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हृदय स्थित परम ज्योति का अनुमापक अनुमापकलिंग कथम पुनस्त ज्योतिषोलिंग तदृष्टि गोचरत्व आपद्यते इह किंतु उस ज्योति का अनुमापक लिंग ंद्र की विषयता को किस प्रकार प्राप्त होता है इस विषय में श्रुति कहती है तस्टिजत्रो विजाति तस्ति तत्कृ निनदम नदुरीवाग्निवल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 रथ के घोष न बैल के डकराने और जलते हुए अग्नि के शब्द के समान श्रवण करता है वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो उपासक ऐसा जानता है इस प्रकार उपासना करता है वह दर्शनीय और विस्तृत विख्यात होता है यत्र यमिन काले क्रिया विशेषण अस् हस्ते हस्तेनालभ्य संस्पर्शे नोष्णिमासहभान उष्णस्पर्श विजाती स ह्योष्णिमामूपव्यायमनुविष्ट चैतनज्योतिषो लिंगम्यचारात नि जीवन मुष्णिमा इति व्यचरती उन्ण एवि जीव मजाते मरण काले तेज पेवताया पर अतो साधारण लिंगमोषण्यम्नेर धूम अतृष्टि साक्षादीव दर्शनम् यत्र जिस समय एतत् का विशेषण है, इस शरीर में हाथ से स्पर्श करके उस स्पर्श द्वारा रूप के साथ रहने वाली उष्णता को जानता है वह उष्णिमा ही नाम रूप का विभाग करने के लिए देह में अनुप्रविष्ट हुए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 उसी प्रकार उष्णता जीव जीवन का असाधारण लिंग है इसलिए उस पर देवता की यह दृष्टि यानी साक्षात दर्शन के समान उसके दर्शन का साधन है ऐसा इसका तात्पर्य है तथा तय ज्योतिषा श्रुति श्रवण यत्र यदा पुरुषो ज्योतिषो लिंग शुश्रूषती तद ही तत्कर्णावृगृह्य शब्द तत है क्रिया विशेषण अभी गृह्याुभ प्रोणुन रथस्व निनिव शुण् नदथुरीव ऋषभकूजित शब्द यहा चाग्निर्बिर्जलत शब्द अंत शरीर उपणोति तथा यह उस ज्योति की श्रुति श्रवण यानी सुनने का आगे कहा जाने वाला उपाय है जहाँ जिस समय पुरुष इस ज्योति के लिंग को सुनना चाहता है उस समय एतत ग्रिह्या। यहां एतत शब्द अपिग्रिह क्रिया का विशेषण है अर्थात कानों को इस प्रकार मूंद कर अंगुलियों से बंद कर निद के समान रथ के घोष को निनत कहते हैं उसके समान शब्द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 स्पर्शगुणोपासन फल तद्रूपे संपादय चक्षुषित रूपस्पर्शो सभा दर्शनीयता फल मुपन्न सैन एवं मृदुवादस्पर्शव यथोक् वेद स्वर्गलोक प्रतिपत्ति अदृष्ट फलम दिराभ्यास आदर्याथ इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और श्रुत लिंग युक्त होने से दृष्ट और श्रुत है इस तरह इसकी उपासना करें इस प्रकार उपासना करने से वह उपासक चक्षुष दर्शनी और श्रुत विख्यात हो जाता है स्पर्श गुण संबंधनी उपासना से जो फल होता है उसी को श्रुति अक्षुष्य ऐसा कहकर रूप में संपादन करती है क्योंकि रूप और स्पर्श ये दोनों साथ साथ रहने वाले हैं और दर्शनीयता सबको इष्ट भी है इस प्रकार दर्शनीयता के मिलने से ही इस विद्या का दृष्ट फल उत्पन्न हो सकता है मृदुत्वादि स्पर्शयुक्त होने से नहीं इस प्रकार जो इन दोनों गुणों को जानता है उसे इस फल की प्राप्ति होती है स्वर्गलोक की प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल बतलाया गया है यं एवं वेदा, य दुर्ति आदर के लिए इति तृतीय छांदोग्योपनिषद तृतीयाध्यादशभाष्यम संपूर्ण